जहा एक तरफ गद्दी के नियम बदल जाने से दामोदर परेशान था वहीं दूसरी तरफ अभिनव को भी अनन्या की चिंता खाने लगी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या को अचानक हो क्या गया था यह सब सोचते हुए ही अभिनव अपने घर लौटने लगा उसने अनन्या को कई बार फोन किया लेकिन अनन्या ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया था ऐसे में अभिनव को उसकी और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी आखिर उससे अब फिर क्या हो गया यार और मुझसे भी अब क्या गलती हो गई सब कुछ तो ठीक चल रहा था ये लड़की चाहती क्या इस दुनिया से अभिनव ने परेशान होते हुए अपने मन ही मन कहा अनन्या के बारे में सोचकर उसके माथे पर चिंता भरे सल पड़ने लगे थे वैसे भी अभिनव के इटली छोड़ने में अब सिर्फ दो दिन बचे थे और इटली में इतना वक्त गुजारने के बाद उसका कई सालों तक यहाँ पर वापस आने का मन भी नहीं था एक पल के लिए तो वो ये भी सोचने लगा था कि वो इटली कभी लौटकर आएगा ही नहीं अभिनव को इंडिया और गुड़गांव की बहुत याद आ रही थी वो जल्द से जल्द वहां लौटना चाहता था वो अब तक समझ चुका था कि इंडिया के अलावा उसे और किसी देश में अपना पन महसूस नहीं होने वाला था एक काम करता हूं उसके होटल के रिसेप्शन पर फोन लगाकर पूछता हूं अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर इंटरनेट से उसके होटल के रिसेप्शन का नंबर निकाला उसने तुरंत वो नंबर अपने मोबाइल पर डायल किया और अनन्या सिंह का दोस्त बोल रहा हूँ क्या वो अपने स्वीट में पहुंच गई है मुझे उसकी चिंता हो रही है उसका फोन नहीं लग रहा अभिनव का सवाल सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली सॉरी सर पर यह इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस रिसेप्शनिस्ट की किंतु परंतु सुनकर तुरंत अब तो भी जवाब नहीं देना है तो मैं मैक्स पठान को लाइन पर ले रहा हूँ जानती हो ना वो कौन है मैक्स का नाम सुनते ही वो रिसेप्शनिस्ट का उसने तुरंत अपना कंप्यूटर चेक किया और सीसीटीवी में अनन्या को देख कर कहा सॉरी सर अनन्या सिंह कुछ देर पहले ही अपने रूम में आ गई थी आप चिंता जवाब गया हालाकि जैसे ही अभिनव ने घर में कदम रखा तो वो एक पल के लिए ठिटक गया उसने देखा की सोफे पर अलायना गहरी नींद में सो रही थी अभिनव ने एक लंबी सांस ली और फिर उसके पास चला गया बड़ी नरमी से उसने अलायना को अपनी बाहों में उठाया और फिर वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा लेकिन जैसे ही अभिनव ने अलायना को बिस्तर पर लिटाया वो चौंक गया उसने देखा कि अलायना की आंखें खुली हुई थी और वो कब से उसे देखे जा रही थी अरे इंसान हो या भूत इस तरह से कौन देखता है हाँ सोने का नाटक क्यों कर रही थी अभिनव ने हंसते हुए कहा सोने का नाटक नहीं किया मैंने कोई तुमने नींद खराब कर दी मेरी हु? इस तरह अचानक आते ही बाहों में कौन उठा लेता है अलैना ने मुंह फुलाते हुए कहा उसका ऐसा चेहरा देख अभिनव और जोर से हंस पड़ा और ऐसे में अलैना भी मुस्कुराने लगी अभिनव के साथ वो भी खिलखिलाई और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोली तुम देर से आए हो और मैं सोना नहीं चाहती थी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अलायना बिस्तर पर उठ बैठी और अभिनव भी उसके पास बैठ गया उसने एक पल के लिए अलायना की आंखों में देखा और पूछा बताओ क्या बात है तुम्हारी आंखों में एक सवाल तो नजर आ रहा है अलायना ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मॉन्टीन ने बताया कि तुम दिखाल के एक आदमी को अपनी प्लानिंग में शामिल करना चाहते हो तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत रिस्की है हम ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकते अभिनव तुम ये बात मुझसे भी बेहतर जानते हो अलाइना की बात पर अभिनव ने हा में सिर हिलाया और कहा मैं तुम्हारी बात समझता हूँ नंदिता लेकिन तुम भी मुझ पर भरोसा रखो मैं लोगों की परख करने में माहिर हूँ सब ठीक रहेगा उस आदमी को मैंने ऊपर से नीचे तक परख लिया है और वैसे भी उसके रहने से हम जितना खो सकते हैं उससे ज्यादा हासिल भी कर सकते हैं वह आदमी दिखपाल का है इसलिए मैंने उससे अंदर लिया है मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो यार अभिनव की बात पर अलैना ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ मैं सिर हिलाकर कहा Hmm, मुझे तुम पर भरोसा है वो हल्का सा मुस्कुराई अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और उसने अलायना के गाल प्यार से खींच लिए। एक तरफ अभिनव की बात सुनकर अलायना का मन हल्का हो गया था वहीं दूसरी तरफ अनन्या की नींद बहुत भारी और थकावट से लदी हुई थी रात भर रोने और चीखने सिसकने की वजह से उसका चेहरा सूझ गया था उसने ना रात को खाना खाया न किसी से बात की वो बस रोती जा रही थी अनन्या का रो रोकर इतना बुरा हाल हो गया था कि जब उसने बाथरूम के दरवाजे पर लगे आईने में खुद को देखा तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाई उसे अपने खूबसूरत खिलते हुए चेहरे की जगह एक ऐसा चेहरा नजर आया जो लाल और फूला हुआ था उसके आंसू आंखों के काजल से मिलकर अनन्न्या के गालों पर अपनी छाप छोड़ गए थे वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसे अपना भविष्य भी उतना ही टूटा हुआ नजर आ रहा था क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने अपनी लाइफ में इससे बुरा दिन आज तक नहीं देखा अनन्या ने अपने आप से कहा वो रात भर सोचती रही कि अब उसे क्या करना था एक पल के लिए उसे अपने परिवार की कमी भी खलने लगी वो गुड़गांव अपने मां बाप शर्मिला और राजीव के पास वापस जाना चाहती थी लेकिन वो जानती थी कि उसके मां बाप भी उससे नाराज़ी होकर बैठे थे खासकर शर्मिला जो कि अगर अनन्या को दोबारा देख लेती तो जबरदस्ती ले मुश्किल तो बहुत था लेकिन हिम्मत जुटा कर वो तैयार हो चुकी थी मुझे अभिनय से मिलना है अनन्या ने खुद से कहा और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोली मैं उसे बहुत मिस कर रही हूं मुझे अब बस उससे मिलना है तभी अचानक उसका फोन बजा अनन्या ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया स्क्रीन पर नाम अभिनव का ही था। गुड मॉर्निंग। अनन्या ने धीरे से कहा उसकी आवाज थकी हुई थी फोन के दूसरी तरफ अभिनव तपाक से उस पर बरस पड़ा अनन्या तुम पागल हो गई हो क्या कल मेरा फोन की नहीं उठाया पता कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आखिर हो क्या गया तुम्हें यार अभिनव की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था एक हेलो है ही पुकारने वाली थी उससे महसूस हुआ कि यह ठीक वक्त नहीं था अगर अनन्या ने अभी कुछ भी ऐसा कहा जो सच हो तो अभिनव सच जानकर घबरा जाता और सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और भाग जाता अनन्या उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहती थी उसे उससे हर हाल में में मिलना था। वो ये जानना चाहती थी कि अभिनव जिंदा कैसे है जब उसकी में साफ साफ मौत घोषित हो चुकी है। अनन्या जानती थी कि कुछ गड़बड़ है और उसे अभिनव से मिलकर इसी गड़बड़ की गुत्थी को सुलझाना था दानिश अनन्या ने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए आगे कहा सॉरी मैं बेवजह तुम पर भड़क गई और कल जो भी हुआ उसके लिए भी सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आई होप यू अंडरस्टैंड अनन्या की बात सुनकर अभिनव ने भी एक लंबी सांस ली और कहा ठीक है गुड मॉर्निंग आई होप तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हुई होगी अनन्या ने उसकी बात पर हाँ मैं सिर हिलाया और कहा हाँ अभी सुबह तो ठीक महसूस कर रही हूं एनी काम पर आते हैं कल के इंटरव्यू उसमें कोई ऐसा था जो तुम्हें ठीक लगा अभिनय ने भी अनन्या की बात पर सिर हिलाया और कहा कुछ लोग ठीक तो तो लग रहे थे। तुम तुम कहो तो मैं तुम्हें उनकी प्रोफाइल सेंड कर कर देता हूं, ताकि एक बार तुम भी चेक कर लो। अनन्या ने इस बात पर ना में सिर हिलाया और कहा नहीं जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे हायर कर लो दानिश और हाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी थी क्या तुम मेरे रूम पर आ सकते हो काम पर निकलने से पहले हमें कुछ जरूरी बात करनी होगी अनन्या की रिक्वेस्ट सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और हल्के सुर में कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारे रूम के दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ क्या अनन्या चिल्ला पड़ी उसने हैरानी भरे सुर में आगे कहा तुम मेरे रूम के दरवाजे पर कैसे हो सकते हो अभी बताओ प्लीज मुझे तीस मिनट दो कहीं और चले जाओ अभी बिल्कुल भी मत आना नीचे पिज्जा पास्ता खा लो जाकर चाय भी पी लेना पर अभी तुम्हे, वैसे भी अनन्या अब तक नहाई भी नहीं थी रात भर रो रो कर वो किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी ऐसे में वो फौरन बाथरूम की ओर भाग गई अभिनव भी चाय पीने होटल के रेस्टोरेंट में आ चुका था उससे महसूस हुआ की अब वक्त बहुत कम था अभिनव अगली सुबह इटली छोड़ने वाला था और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी उड़गाओ की राह और दिगपाल तबाह को बेसब्री से इंतजार था उस दिन का जब उसे सबके सामने अपनी असली पहचान का ऐलान करना था वो दिन जब दिगपाल की आंखों के सामने उसके सपनों का महल ढहेगा वो दिन जब वो देखेगा कि कैसे एक बाप की मौत का बदला उसका बेटा लेता है चुपचाप नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने जलील करके बदनाम करके और बुरी तरह तबाह करके अभिनव दिखपाल को सिर्फ मारने नहीं वाला था उसका सब कुछ तबाह करने वाला था जिसको बनाने में दिखपाल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इतना सब सोचते हुए अभिनव ने चाय का कप नीचे रखा और अपनी मुठ्ठी कस्से में कहा बस सब और इंतजार नहीं अब टाइम आ गया है सभी को उनकी औकात दिखाने का सबको यह बताने का कि संजय गढ़वाल कौन था और उसका बेटा टाइगर कौन है अपने कही बात से अभिनव के मन में अचानक एक और सवाल पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसके पिता संजय गढ़वाल थे कौन वो कहा से आए थे और उनका बाकी का परिवार कहा था क्या मेरे भी कोई चाचा ताऊ या दादा दादी हैं? और अगर है तो कहां पर अभिनव इस बात का पता जरूर लगाना चाहता था लेकिन उससे पहले उसे दिगपाल नाम की बीमारी खत्म करनी थी इतने में उसे अनन्या का कॉल आने लगा अभिनव ने तुरंत कॉल उठाया और कहा हेलो अनन्या हो गए तैयार या मैं चाय के दो तीन कप और मंगवा लूं? नहीं नहीं, तुम बाह सकते हो अनन्या ने कहा और इसके आगे बिना कुछ और बोले फोन काट दिया अभिनव ने मुस्कुरा सिर हिलाया और फोन अपनी जेब में डालते हुए कहा यह लड़की बिना बहुत बड़ी ड्रामेबाज है अभिनव अपनी टेबल से उठा और होटल की लॉबी में जाकर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा कुछ ही मिनटों में वो अनन्या के रूम के दरवाजे के ने आ गया और उसे धीरे से खटखटाने लगा आधे घंटे के इंतजार में वो ऑलरेडी तीन कप चाय पी चुका था उसे इटली की चाय वो भी खासकर उस होटल की काफी अच्छी लगी थी अभिनव के खटखटाते ही अनन्या ने तुरंत दरवाजा खोल दिया मानो वो दरवाजे के पास खड़ी होकर अभिनव का इंतजार ही कर रही थी अनन्या ने लॉन्च वियर पहन रखा था कल के मुकाबले आज के दिन वो बिना किसी दिखावे के बस सादगी में लिपटी हुई लग रही थी रोने के बाद की थकावट अब भी उसके चेहरे पर थी लेकिन तब भी उसके अंदर कुछ बदला बदला सा था अभिनव चुपचाप अंदर आया और चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गया तो बताओ क्या बात करनी थी अभिनव ने अनन्या को देखते हुए पूछा वो अब भी आश्चर्य कर रहा था कि अनन्या उससे बोलना क्या चाहती थी अनन्या भी कुछ बोलने से पहले एक पल के लिए अभिनव को देखने लगी उसे इस बार अपने सामने बैठे में दानिश नहीं। अब आगे क्या होगा अभिनव के सामने अनन्या क्या बात कहेगी अभिनव उस बात का क्या जवाब देगा क्या अनन्या अभिनव के सामने उसका सच उगल देगी क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे